क्या तुम्हें नहीं पता है कि युद्ध चल रहा है जेम्स 1942 में युद्ध शुरू हुआ मेरा चार्ली और मैं फिल्म देखने जा सकते हैं क्या तुम्हें नहीं पता युद्ध चल रहा है अरे नहीं फिर से वही खाना क्या तुम्हें नहीं पता कि युद्ध चल रहा है मुझे एक छोटी बहन चाहिए प्लीज क्या तुम्हें नहीं पता कि युद्ध चल रहा है मैंने युद्ध जीतने में मदद करने की कोशिश की मैंने एल्यूमिनियम की पन्नी यानी फॉइल इकट्ठी की और उससे एक गेंद बनाई मैंने टिन के डिब्बे बचाए मैंने रात को खिड़कियों के पर्दे बंद किए ताकि दुश्मन को हमारी रोशनी न दिखे मैंने युद्ध स्टैम्प यानी टिकट खरीदे भोजन की कमी थी हमने एक विजय बाग लगाया और बहुत सारा पालक उगाया वैसा पालक किसी को पसंद नहीं था उसका स्वाद भी अच्छा नहीं था लोगों ने अपनी कार की विंड पर स्टीकर लगाए जो बताते थे कि वो कितना पेट्रोल खरीद सकते थे अधिकांश लोगों को ए स्टीकर मिला जिसका मतलब था कि उन्हें थोड़ा सा ही पेट्रोल खरीदने की अनुमति थी अगर किसी के पास कोई हवाई हमले के वार्डन थे आधिकारिक पट्टी पहनी थी उनके हाथ में टॉर्च होती थी वो यह सुनिश्चित करने के लिए रात में गश्त लगाते थे कि सभी घरों की बत्तियां बंद हो कभी कभी आप उन्हें चक्कर लगाते हुए सुन सकते थे होशियार में हवाई हमले का वार्डन हूँ कौन ओ, क्या आप हेल्थेड हैं उस लाइट को बंद करें कौन सी लाइट ऊपर वाली लाइट कहाँ पर चलो कोई बात नहीं सीढ़ियों पर फिर मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा हमें चेतावनी दी गई थी कि तोड़फोड़ करने वाले कुछ जासूस पनडुब्बियों से समुद्र के किनारे पर छिपकर चीजों को उड़ा सकते थे वे शायद बिजली संयंत्र और रेल पुल, रेल पुल को उड़ाना चाहते थे मुझे अच्छा लगता अगर वो गलती से हार्वर्ड हार्वर्ड जेड डेविस एलिमेंट्री स्कूल को उड़ा देते सफाई कर्मचारी मिस्टर स्मिथ पर, पर, तो पर युद्ध की खबरें सुन रहे होंगे उन्होंने राष्ट्रीय झंडा सबको बेवकूफ बनाने के लिए लगाया होगा वो जरूर एक जासूस है हमने दोस्त और दुश्मन के विमानों के आकारों को पहचानना सीखा दोस्त दुश्मन दोस्त दुश्मन जब अंधेरा हो जाता तो मैं और मेरे दोस्त आकाश में दुश्मन के विमानों पर नजर रखते थे मुझे एक जर्मन विमान विमान दिखाई दे रहा है नहीं तुम गलत हो मेरे दोस्त आपस में बातचीत करते थे कि वे युद्ध में क्या करेंगे मैं नौसेना के जहाज पर सवारी करूंगा। मैं एक फाइटर पायलट बनूंगा। मैं दुश्मन की रेखा के पीछे पैराशूट करूँगा मैं एक उड़ते हुए हवाई जहाज का बंदूक ची किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि अगर वे मुझे सिर्फ नौसेना में शामिल होने की अनुमति देते तो मैं कितना बहादुर बनता सिडनी के पास दुनिया का नक्शा था लड़ाई कहां हो रही थी दिखाने के लिए नक्शे पर पिन था। मेडल तो कि किस लिए थे यह क्या है सिडनी मौली डेविड और मैंने मिलकर ब्लैकआउट नामक एक साप्ताहिक पेपर निकाला उसमें हमने बताया कि युद्ध में हमारी जान पहचान वाले कौन लोग भाग ले रहे थे लेकिन हमने उसमें कोई रहस्य उजागर नहीं किया हमने जानकारी दी कि लोग वहाँ रक्तदान कर सकते थे हमने पेपर में खाना बनाने की कुछ रेसिपी भी शामिल की एक दिन पिताजी ने कहा चलो टहलने चलते हैं मुझे बड़ा मजा आया हम बहुत कम ही एक साथ घूमने जाते थे फिर पिताजी ने मुझसे कहा कि वो सेना में भर्ती होने जा रहे थे यह सुनकर वह रोने लगा पिताजी ने मुझसे बहादुर बनने को कहा मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी माँ की देखभाल करो उन्होंने कहा फिर पिताजी ट्रेन में सवार होकर सेना में काम करने चले गए मैंने घर के कई चक्कर लगाए और देखा कि पिताजी क्या क्या छोड़ गए थे उनकी अलमारी उनकी ड्रेस उनका ब्रीफ केस वे कपड़े जिनकी उन्हें अब जरूरत नहीं थी अब बाथरूम में उनका सेविंग ब्रश नहीं था रेजर नहीं था टूथ ब्रश नहीं था टूथ पाउडर का डिब्बा नहीं था मैंने अपने कमरे में पिताजी की एक तस्वीर देखी अगर मैं पिताजी को बहुत याद करता तो शायद वो युद्ध से जीवित लौट गए हर दिन युद्ध की खबरें पड़ती थी वो बहुत चिंतित रहती थी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उनकी कैसे मदद करूँ जब वो सिनेमाघर में फिल्म देखने जाते तो वहां हमें युद्ध की न्यूज रील देखने को मिलती थी उसका संगीत डरावना था और एक नाटकीय आवाज कहती थी शत्रु सेनाएं अमेरिकी शक्ति के शक्तिशाली वार से डगमगाने लगी हैं। एक एडमिरल शहर में हमें यह बताने आए कि हम युद्ध कैसे जीतेंगे वो एडमिरल डैनी रैंकिंग की मां के रिश्तेदार थे और बाद में डैनी उनकी बगल में खड़ा हुआ हम समझ नहीं पा रहे थे कि कोई एडमिरल डैनी जैसे नटकट लड़के का रिश्तेदार कैसे हो सकता था सर्दी आई फिर एक दिन हमें पिताजी का एक पत्र मिला उन्हें सेना का एक होटल चलाने के लिए के लिए फ्लोरिडा भेजा गया था पिताजी ने लिखा कि स्कूल की छुट्टियों में हमें फ्लोरिडा आना चाहिए क्या बात है उसमें तीन दिन लगे ट्रेन सैनिकों और नाविकों से खचाखच भरी थी हम कुछ नसीब थे हमें सोने में सोने के लिए बर्थ मिल गई मैं सीढ़ी से अपनी बर्थ पर चढ़ा बर्फ पर चढ़ने और लेटने के बाद मैंने पर्दे को बंद किया फिर मैंने कपड़े उतार अपना पैजामा पहना उसके बाद मैंने कई स्टेशन को गुजरते हुए देखा अंत में हम फ्लोरिडा पहुंचे और ट्रेन से उतरे और वहाँ मेरे पिताजी थे पिताजी मुझे वहाँ ले गए जहाँ वो काम करते थे फौज के जवानों ने उन्हें सलामी दी उससे मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ क्योंकि गर्मी थी इसलिए हम क्रिसमस के दिन समुद्र में तैरने गए हम दर्शनीय स्थल देखने गए मेरे माता पिता को फ्लैमिंगो पक्षी बहुत पसंद आए मुझे वो कोई ख़ास अच्छे नहीं लगे ऐसी बहुत सी चीज़ें थी, थी जो मुझे अच्छी लगी कि हमें मुझे लगी कि हमें देखना चाहिए था पर माता पिता को ऐसा नहीं लगा फिर हमारे वापस लौटने का समय हो गया हम एयरपोर्ट गए आप घर कब वापस आएंगे मैंने पिताजी से पूछा जैसे ही युद्ध समाप्त होगा पिताजी ने कहा मुझे ऐसा लगा जैसे वो कभी वापस नहीं आएंगे हम लोग घर लौटे युद्ध चलता रहा मैंने जो एल्यूमिनियम पन्नी यानी फॉइल इकट्ठी की थी वो अब एक गेंद जितनी बड़ी हो गई थी जर्मनी में शैली के भाई के हत्या के बाद हमने अपना ब्लैकआउट पेपर निकालना बंद कर दिया था हमारे पास अब कहने को कुछ नहीं बचा था एक दिन मैंने हॉर्न घंटियाँ और लोगों को सीटियाँ बजाते हुए सुना फिर मैं अपनी साइकिल पर शहर के चौक में गया वहाँ पर बूढ़े मिस्टर मर्फी सड़क के किनारे खड़े अपने टोपी और बेंत लहरा रहे थे क्या चल रहा है मिस्टर मर्फी मैंने पूछा क्या तुम्हें नहीं पता कि युद्ध समाप्त हो गया है वो चिल्लाए हम जीत गए हम जीत गए तीन हफ्ते बाद मेरा भाई घर लौटा उसके एक महीने बाद हम तीनों अपने पिता से मिलने स्टेशन गए पिताजी ने हमें देखा और अपना हाथ लेराया तब मुझे पता चला कि युद्ध खत्म हो गया था समाप्त